स्वामी तो विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण विज्ञानानंद स्मृति कथा श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय मैं पोस्ट और टेलीग्राम विभाग में कार्यरत था और मेरी बदली कटक पटना से हुई थी रास्ते में बेलूर मठ है अतः वहाँ रुके बिना क्या उड़ीसा जाऊँ यही सोचकर सन 1925 के 1 अप्रैल को मठ पहुँचा वहाँ पर उस महाराज का दर्शन किया पर अधिक बातचीत नहीं हुई ठाकुर के एक पार्षद स्वामी विज्ञानानंद मठ में थे उनसे यही मेरी पहली भेंट थी मैंने अपने बारे में सारी जानकारी उन्हें दी इसके पहले मेरे बड़े भाई के माध्यम से मेरे विषय में उन्हें जानकारी थी मेरी बातें सुनकर कुछ चिंतित होकर वे बोले तो कटक जा रहे हो कहते हुए विवाह नहीं करोगे सिर पर सब समय भूत घूम रहा है खूब सावधान रह, रहता रहना मैं सब का आशीर्वाद प्राप्त कर कटक की ओर रवाना हो गया महापुरुष जी के हमारे पटना परिवार पर बहुत दिनों से कृपा दृष्टि थी स्नेह मैं पिता की तरह प्रत्येक विषय में संतान के कल्याण के लिए जब जैसी आवश्यकता होती थी वैसा ही परामर्श देते थे ऐसा करो ऐसा मत करो वहाँ जाओ अथवा मत जाओ उन्हीं के निर्देशन निर्देशानुसार मेरे बड़े भाई कालीकांत को उन विषय काय महापुरुष सन्यासी का प्रथम दर्शन हुआ एक छोटे से परिचय पत्र की सहायता से विज्ञान महाराज का दर्शन और स्नेह कालीकांत को प्राप्त हुआ और यह ज्ञात हुआ कि वे भी महापुरुष महाराज की तरह अपने जन ही हैं कुछ दिन के आवागमन से घनिष्ठता हो गई और उन्होंने उनको हमारे पटना स्थित घर में शुभ पदार्पण का निवेदन किया वे राजी हो गए पर कब आएंगे यह निश्चित नहीं था एक दिन वे अचानक बोले कालीकांत तुम्हारे घर जाऊँगा महापुरुष महाराज ने इस गृह का उद्घाटन किया था और उसे श्री ठाकुर की प्रतिष्ठा और पूजा की थी कालीकांत इलाहाबाद में सरकारी नौकरी करता था महाराज जी की इच्छानुसार इंटर क्लास का टिकट किया गया जहाँ तक याद है गर्मी के दिन थे महाराज के विराट शरीर को ट्रेन के डब्बे में बैठने में बहुत कष्ट हुआ था पटना स्टेशन पर उतरते ही अत्यंत यत्नपूर्वक उन्हें हमारे घर लाया गया वे सहास्य बदन थे और देह तेज पूर्ण थी पहले से उनके साथ परिचय होने के कारण उनके शुभ आगमन पर हमें बहुत आनंद हुआ उनके शांतिपूर्वक बैठने पर हम लोगों ने एक एक करके उन्हें प्रणाम किया श्री रामकृष्ण के पार्श्य स्वामी विज्ञानानंद का हमारे घर में पहली बार आगमन का यह दिन हमारे लिए स्मरणीय है हमारे घर पहुँच उन्होंने जो बात कही थी वह आज भी मुझे याद है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जिस प्रकार तुम लोगों ने मेरा प्रसन्नता स्वागत किया है उसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक मुझे विदा करना होगा मैं जितने दिन रहूँगा यहाँ रहूँगा जो इच्छा होगी खाऊँगा और इच्छा इच्छानुसार चला जाऊंगा सन 1928 में महापुरुष महाराज हमारे यहाँ जिस पूर्व दिशा वाले बाहर के कमरे में रहे थे उसी में विज्ञानन जी ने सात दिन तक रहकर हमें अपार्थिव आनंद प्रदान किया उनके साथ कोई विशेष बातचीत नहीं हुई वस्तुतः वे बातचीत पसंद भी नहीं करते थे वे दर्शनाकांक्षियों को संध्या के समय दर्शन देते थे मुझे उनके संध्याकालीन भ्रमण में साथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था महाराज जी की पूर्वाश्रम की बहन पटना में रहती थी अतः वे एक दिन शाम को मुझे लेकर उसके घर गए थे वे पूर्ण रूप से अनासक्त थे गोविंद मित्र रोड पर स्थित उस घर में प्रवेश करके उनका कुशल मंगल जानकर उसी समय वापस आ गए कुछ भी स्वीकार नहीं किया मैंने देखा कि स्वजनों की उपस्थिति में उनके मन में कोई विकार उचित नहीं हुआ तब पटना में बेलूर मठ की एक शाखा के रूप में एक आश्रम था उस समय उनके महंत स्वामी प्रशांतानंद थे आश्रम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बहुत कठिनाई से आश्रम चल रहा था एक दिन महाराज संध्या के भ्रमण के समय वहाँ पहुँच गए वहाँ कुछ समय रहकर बिना कुछ अधिक बोले लौट आए इसी प्रकार एक दिन वे अतीत की स्मृति का अन्वेषण करते हुए एक स्थान पहुँचे पटना विद्यालय में पढ़ते समय वे छात्रावास में रहते थे एक कमरे में प्रवेश कर वे अत्यंत गंभीर स्वर में बोले देखा यह जो दीवार का कोण है वही एक दिन ठाकुर ने मुझे अपने पूरे शरीर के साथ दर्शन दिया था उसी रात को ठाकुर का देहावसान हुआ था मैं यह सुनकर निर्वाक रह गया और उनके ज्योतिर्मय साहस से मुख को देख कर हो गया था वह स्थान पुण्य तीर्थ प्रतीत हुआ था इस प्रकार बड़े सुख से कुछ दिन बीते एक दिन अचानक कहा कल जाऊंगा। जाने के पहले भी कुछ खाते नहीं थे सुबह साढ़े नौ बजे ट्रेन थी दहली एक्सप्रेस उनके चार घंटे आगे स्टेशन पहुँचना होगा अद्भुत दिन का खाना साथ में रखते थे तदनुसार एक दिन टिफिन बाक्स में उनके प्रिय खाद्य पदार्थ रख दिए जिसे उन्होंने अपने साथ रख लिया गंतव्य स्थल तक पहुंचने तक उसे उन्होंने नहीं खोला पहुंचकर अपने रसोई और सेवक बेणी को बुलाकर मजाक से करते हुए कहा ये भसरी वाला तुम ऐसी मछली की तरकारी बना सकते हो स्वामी विज्ञानानंद जी की हमारे घर आने की बात सुनकर पुज्य महापुरुष महाराज ने कहा था तुम लोगों में साहस है तुम बहादुर हो तुम सुमेरु को अपने घर में उतार कर ले आए हो एक बार पुज्य विज्ञान महाराज को बेलूर मठ से इलाहाबाद के लिए रवाना होने के पहले महापुरुष महाराज ने कहा देखो कृष्ण, बहुत दिनों से पटना के विषु का कोई समाचार नहीं मिला है तुम तो उस और ही जा रहे हो एक बार उनके यहाँ जाकर समाचार प्राप्त कर लो एक और महापुरुष जी का आदेश और दूसरी ओर स्वयं की यात्रा का निश्चय उन्होंने इन दोनों का एक अद्भुत सा मंजस्य किया इलाहाबाद स्टेशन पहुंचकर उसी समय सेवक शैलेश महाराज को साथ लेकर वे ग्रैंड चौड लाइन की एक रेल में बैठ गए यह ट्रेन घूमती हुई गया होती ही पटना पहुंची है पहुँचती है उस दिन मैंने दोपहर को ऑफिस से घर पहुंचकर भीतर जाते ही पूर्व के कमरे में पंखा जोर से घूमता देखा विज्ञानंद जी एक साधारण सी खटिया पर सोए हुए थे और सैलेश महाराज उनके कमरे के सामने बैठे बैठे उँघ रहे थे मैंने झांक देखा और सारी घटना समझ गया तथा अपेक्षा करने लगा संध्या होने पर महाराज जी ने घर के सभी लोगों को अपने कमरे में बुलाया उनके चेहरे पर उनकी स्वाभाविक मुस्कान नहीं थी मानो कोई भयानक घटना हो गई है खूब गंभीर स्वर में बोले तुम लोगों ने यह क्या किया इतने दिन से महापुरुष महाराज को पत्र नहीं लिखा वे अत्यंत चिंतित हैं वे तुम लोगों को अपने रक्त शरीका समझते हैं ऐसा अब कभी मत करना इतना कहकर ही वे नहीं रुके उसी समय एक पोस्ट कार्ड मुझे देकर कहा जो हो इस पत्र को इसी समय पोस्ट कर आओ हम लोगों के विशेष आग्रह के कारण वे वहाँ दो तीन विश्राम कर इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए नाना प्रसंगों में एक दिन उन्होंने एक बड़ी विपत्ति का वर्णन किया आश्रम के सभी कार्य भगवान के होते हैं और कोई विघ्न हो तो उसे दूर करने का दायित्व तो आश्रमाध्यक्ष का ही होता है वे भवरोग के वैध फले ही हों पर देह रोग का इलाज नहीं जानते थे किंतु भगवत इच्छा से वह असंभव कार्य भी उन्होंने किया था इस अद्भुत घटना का वर्णन उन्होंने स्वयं हमारे निकट किया था इलाहाबाद आश्रम में होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र कई दिनों से है एक बार किसी कारण से चिकित्सा ने त्याग चिकित्सक ने त्याग पत्र दे दिया नए डॉक्टर क्वार्टर के आने के आने पर नए डॉक्टर के आने पर बहुत विलंब हो रहा था तब महाराज ने सोचा सब तो ठाकुर के ही कार्य हैं मैं उनका नाम लेकर एक सिरे से दवाई देता जाऊंगा और उन्होंने यही किया प्रतिदिन ठीक समय पर दवा खाने में पूछ जाते और श्री ठाकुर को प्रणाम कर अलमारी में से एक एक करके दवाई निकाल कर, एक एक बुन देते जाते क्या रोग है कैसा रोग है यह सब सुने बिना इस तरह दवाई देने की बात कोई सोच भी नहीं सकता जो हो इस अद्भुत उपाय से एक एक बुंद दवाई से ही रोगी स्वस्थ होने लगे रोगियों में अधिकांश महिलाएं थीं तथा नीचे देखते हुए रोगी की ओर देखे बिना दवाई देने पर कई महिलाओं ने आपत्ति की और अपनी बीमारी की जानकारी देने का प्रयत्न करने पर उन्होंने गंभीरता से कहा बीमारी का बयान मत करो दवाई लेकर चले जाओ लोगों में यह अद्भुत घटना प्रचारित हो गई और मज़े की बात तो यह थी कि जो रोगी एक बार उनकी दी हुई दवाई लेता उसकी बीमारी आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाती किसी को भी एक रोग के लिए दो बार दवाई खानी नहीं पड़ती थी फलस्वरूप प्रमुश रोगियों की संख्या बढ़ने लगी आखिर में भीड़ को संभालना बहुत कठिन हो गया तब उन्होंने बात धोकर विशेष प्रयत्न करके काशी से एक डॉक्टर बुलाया और उनके आने पर उनकी मानव प्राण रक्षा हुई डॉक्टर ने जब दवाइयों को देखने के लिए अलमारी खोली तो देखा कि थपी दवाइयां लगभग समाप्त हो गई है यहाँ तक कि नाइट्रिक एसिड भी भीत स्तंभित हुआ डॉक्टर ने कहा महाराज आपने यह क्या किया नाइट्रिक एसिड भी खत्म हो गया विज्ञानानंद जी ने सहजभाव से कहा ठाकुर का नाम ले एक एक गुंद देने से ही सभी अच्छे लगे तो क्या करता वे वृद्ध हो गए थे शरीर में सामर्थ्य नहीं फिर भी किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते थे उनका नाम मात्र का सेवक बीणी थोड़ी बहुत सेवा कर देता था आश्रम की आय बहुत कम थी और भक्त संख्या भी बहुत कम उस समय तक स्वामी विज्ञानंद जी ने दीक्षा देना प्रारंभ नहीं किया था आश्रम में प्रति प्रतिदिन खाना नहीं पकता था क्योंकि वे प्रतिदिन के खाने के पीने के बारे में कोई हंगामा पसंद नहीं करते थे उस दिन माधुकरी करके विज्ञान जी खाते थे उनके कुछ चुने हुए भक्त थे माधुकरी अर्थात टिफिन कैरियर में बेड़ी इन सब लोगों के घर से पारी पारी से उनका खाना ले आता था उनका कठोर आदेश था कि किसी भी प्रकार की बहुलता नहीं हो निर्देशानुसार केवल दाल भात इत्यादि लाता था ये सारे भाग्यवान भक्त महाराज जी का मनोभाव जानते थे अतः कभी भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करते थे महाराज का घनिष्ठ संग पाने वाले ये भाग्यवान लोग जानते थे कि उन्होंने सभी परिस्थिति में स्थापित व्यथित अनेक मानवों को अपने हेतुक कृपा के द्वारा स्निग्ध किया है बड़े मियाँ नामक एक मुसलमान उनके मासिक छंदे का संग्रह करता तो था